आत्मा चित तवेको माया मोहरणा सिद्धि मोहजयात्त आभोगा सहज विद्या जिती कर आत्मा है कला आदि तत्वों का अविवेक की माया है मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियाँ तो फलित हो जाती हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है स्थायी रूप से मोहजय होने पर सहज विद्या फलित होती है ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण है ऐसा बोध होता है आत्मा चित्त है, आत्मा चित्त है यह सूत्र अति महत्वपूर्ण है आत्मा चित्त है यह सूत्र महत्वपूर्ण है सागर में लहर दिखाई पड़ते हैं लहर भी सागर है लहर कितनी ही विक्षुब्ध हो लहर कितनी ही सतह पर हो उसके भीतर भी अनंत सागर छिद्र भी विराट को अपने में लिए भी परमात्मा छिपा है कितने ही तागिल हो गए हो तुम्हारा मन कितने ही उद्विग्न हो कितने ही रोग कितनी तुम्हें घेरा हो फिर भी तुम परमात्मा हो इससे कोई भेज नहीं पड़ता कि तुम स्वयं हो बेहोश हो बेहोशी में भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर बेहोश स्वयं भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर सो रहा है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुमने बहुत पाप किए बहुत पापों का विचार किया विचार भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर कर रहा है वे पाप भी परमात्मा के माध्यम से ही हुए है आत्मा चित्तन का है कि तुम्हारा चित्त तुम्हारी आत्मा की ही एक परिणति है महत्वपूर्ण समझ लू अन्यथा तुम चित्त से लड़ना शुरू कर दोगे और जो भी चित्त से लड़ेगा वो हार जाएगा विजय का मार्ग है चित्त को स्वीकार कर लेना कि वो भी परमात्मा का संघर्ष में हू की, की, की स्थिति नहीं लहर भी सागर है इस प्रती के साथ ही मन की विकृतियां छीन होने शुरू हो जाती जिस दिन भी तुम समझ पाओगे कि क्षुद्र में विराट छिपा है क्षुद्र की क्षुद्रता खोनी शुरू हो जाएगी उसकी सीमा तुम्हारी मानी हुई है, है। छोटे से कलों की भी कोई सीमा नहीं वो भी असीम का ही भाग सीमा तुम्हारी आंखों के कारण दिखाई पड़ती जैसे ही तुम देख पाओगे इस सीमा असीम छिपा है, खो जाएगी ये जीवन की गहतम प्रकृति है कि जिस दिन भी व्यक्ति अपने चित्त में भी परमात्मा को देखने लगता है अपनी बुराई में भी उसी को देखता है अपने भटकन में भी उसके ही चरण चिन्हों को पाता है उसी दिन से भटकन बंद हो जाती भटकन का अर्थ है कि तुमने अपने को परमात्मा से अलग माना है उस अलग पन में ही तुम्हारा सारा पाप है तुम्हारी सारी विकृति है। तुमने अपने को भिन्न माना है वही तुम्हारा अहंकार है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अहंकार के संबंध में पापी और पुण्यात्मा में रक्ति भर भी भेद नहीं होता पापी भी अहंकार से बड़ा होता है उतने ही जितने जिसे हम पुण्यात्मा कहते हैं वो अहंकार से बड़ा होता है उनके कृत्य होंगे अलग लेकिन उनकी प्रती एक ही दोनों ही अपने को भिन्न मान जाए हैं एक अपने को बुरा मान रहा है एक अपने को भला मान रहा है तुम दोनों अपने को भिन्न मान रहे और जब तक तुम भिन्न मानोगे तब तक तुम भिन्न बने रहोगे। रहोग तुम हो नहीं तुम्हारी मान्यता ने ही तुम्हें संकीर्ण किया है तुम्हारी धारणा ने ही तुम्हें बांधा है तुम अपने ही ख्याल में अपने ही ख्याल के कारागृह में कैद है अन्यथा चारों तरफ खुला आकार और कहीं कोई दीवार नहीं किसी ने तुम्हें रोका नहीं किसी ने कोई बाधा खड़ी नहीं की तुम्हारी अस्मिता कैसे गल जाए आत्माचुत तुम इसका अर्थ है कि तुम तुम नहीं हो तुम परमात्मा हो तुम बड़े विराट से जुड़े हो तुम छोटी लहर में पूरे सागर हो इस विराट की प्रतीति से तुम्हारा अहंकार खो जाएगा और जहां अहंकार नहीं वहां पाप का कोई उपाय नहीं एक ही पाप की मैं प्रथक और ये प्रथकता का भाव जैसे हम साधु कहते हैं उसमें भी बना रहता मैंने सुना है एक हठियोगी मरा स्वर्ग पहुंचा द्वार पर दस्तक दी, द्वार खुला और पहरेदार ने कहा स्वागत भी तर हतियोगी ठिठक गया हंसने का अगर ऐसा स्वर्ग में सभी का स्वागत हो रहा है क्योंकि तो न तुमने पूछा पता ठिकाना न तुमने पूछा कृत्य न तुमने पूछा कौन हो क्या किया पुण्य की पाप कुछ भी पूछा नहीं और सीधा अगर इस तरह स्वागत है ऐरे गहरे नथे खैरों का तो ये स्वर्ग मेरे लिए नहीं न आरक्षण किया न कोई रिजर्वेशन न कोई पूछताछ सीधा स्वागत तो फिर ये मेरी धारणा का स्वर्ग नहीं ये अहंकार पुण्य से भरा है पाप से नहीं साधनों की ऐसी बड़ी सिद्धियों पाई हुई लेकिन सब सुधियों जर को गई सभी सिद्धियों अहंकार को ही भरा है वे को नोबेल प्राइज मिली एक छोटा सा, सामती क्लब है। यूरोप में वो केवल सौ व्यक्तियों को सदस्यता देता है पूरी पृथ्वी पर चुने हुए लोगों का जिनकी बड़ी महिमा है नोबेल पुरस्कार जिन्होंने पाए है यह कोई बड़ी थी। और बड़ी जिनकी उपलब्धि बड़े चित्रकार मूर्तिकार साहित्यकार और केवल सौ सौ से ज्यादा संख्या उस क्लब की नहीं होती जब एक सदस्य मरता है तभी कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है लोग जीवन भर प्रतीक्षा करते हैं उस क्लब की सदस्यता मिल जाए जब अनुसठा को नोबल प्राइज मिली तो उस क्लब की सदस्यता का निमंत्रण उसके पास आया और क्लब लेकर हम गौरवान्वित होंगे तूने अपना सदस्य बनाकर बनता ने उत्तर में देखा जो क्लब मुझे सदस्य बना के गौरवान्वित होता वो मेरे योग्य नहीं वो मुझसे कुछ नीचा है मैं उस क्लब का सदस्य बनना चाहूंगा जो मुझे सदस्य बनाने को राजी में है अहंकार हमेशा दुर्गम को खोजता है कठिन को खोजता है और जीवन बिल्कुल सरल इसलिए अहंकार जीवन से वंचित रह जाता है और परमात्मा से सरल कुछ भी नहीं इसलिए अहंकार उस द्वार पर जाता ही नहीं वो द्वार खुला ही हुआ वहां स्वागत है ही दोनों पूछे कि तुम कौन हो अगर परमात्मा के द्वार पर भी पूछा जाता हो कि तुम कौन हो तब होगा स्वागत तो वो द्वार सांसारिक हो गए तुम उस द्वार पर ही खड़े हो अगर तुमने पीठ की हो तो अपने ही कारण द्वार ने तुम्हे तिरस्कार नहीं किया है तुम अगर आख बंद किए हो और द्वार तुम्हें नहीं दिखता तो अपने ही कारण अम्यथा द्वार सदा खुला है और निमंत्रण सदा तुम्हारे लिए स्वागत सदा वहा लिखा है आत्मा चित्त इसका अर्थ है तुम अपने को पृथक मत मानना कितने ही बुरे तुम हो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अपनी बुराई किए चले जाना इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम बुरे बने रहना तुम बने ही ना रह सकोगे मनुष्य कहते हैं कि व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसा वो स्वयं को मानता है मान्यता ही धीरे धीरे जीवन बन जाता है मनुष्य कहते हैं कि अगर आदमी बुरा भी हो तो भी उसे बुरा मत कहना क्योंकि बुरा कहने से बार बार पुनरुक्त करने से कि तुम बुरे हो तुम बुरे हो ये मंत्र बन जाता है और अगर सब तरफ सभी लोग दोहराते हैं कि तुम बुरे हो तो वो व्यक्ति भी भीतर दोहराने लगता है कि मैं बुरा हूँ न केवल वो दोहराता है बल्कि जो सबकी अपेक्षा है उसको शुद्ध करने की कोशिश भी करता है धीरे धीरे बुराई में आबद्ध हो जाता शायद धर्म की जगत में खोज करने वाले लोग इस सत्य को बहुत पहले पहचान लिए। थे उन्होंने तुम्हें जीवन की परम सत्ता को मंत्र बनाने को कहा है आत्मा चित्तम तुम परमात्मा हो तुम्हारी आत्मा हो तुम्हारा मन। ये बड़ी से बड़ी बात है जो तुम्हारे संबंध में कहीं जा सकती और अगर ये तुम्हारा मंत्र बन जाए और ये तुम्हारे जीवन में उतप्रोत हो जाए तुम्हारे रोय रोई में समा जाए इसकी झनकार तो तुम धीरे धीरे पाओगे जो तुमने सोचा वो तुम होने लगे जो तुमने धुना भीतर वो तुम्हारे जीवन में शुरू हो गया है धर्म की शुरुआत तुम नहीं हो परमात्मा है इस सूत्र से होती है मानो तुम सोए हो मानो कि तुम बहुत अर्थों में बुरे हो मानो कि बहुत बूल चूक तुमने की लेकिन इससे तुम्हारे स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता निर्मलता तुम्हारा स्वभाव है तुम कितने भी बुरा किए हो इस बात का स्मरण आ जाए कि मैं परमात्मा हूं सब बुराई कट जाए तुम्हें एक एक बुराई को अलग अलग काटना हो तो तुम वो भी कर सकते हो तब जन्म जन्म तक बुराई न कटेगी क्योंकि तो अनंत है बुराई और एक एक बुराई को जो काटने चलेगा वो कभी भी काट ना पाएगा क्योंकि तो जब तुम एक बुराई काटते हो तब तुम दस बुराइया पैदा भी कर रहे हो, एक बुराई काटते हो नि बुराई तो तुम्हारे भीतर मौजूद है तो तुम्हारी एक भलाई को भी ऋण देंगे उसे भी बुरा कर देंगे इसलिए तुम पुण्य भी करते हो तो वो भी पाप जैसा हो जाता है तुम अमृत भी छूते हो तो जहर हो जाता है तो क्योंकि से सब बुराइयों उस पर टूट पड़ती है तुम तो मंदिर भी बनाओ क्योंकि तो उससे विनम्रता नहीं आती उससे अहंकार भरता है और अहंकार के बड़े सूक्ष्म रास्ते व्यर्थ से भी अहंकार भरता है नसरुद्दीन के पास एक कुत्ता था मैं उस कुत्ते की कोई नस्ल का ठिकाना था न कोई धन धोल देखने में बदशकल कमजोर हर्ष में डरा हुआ भयभीत पैर झुके हुए शरीर दुर्बल लेकिन नसरुद्दीन उसके भी ताही फाका करता थे। मैंने उससे पूछा कुछ इस कुत्ते के संबंध में बताओ भी नसरुद्दीन ने नाम उसमें रखा था उसका अदोल हिटलर नसरुद्दीन ने कहा हिटलर की नस्ल का भला कोई ठीक ठीक पता ना हो लेकिन बड़ा कीमती जानवर और एक अजमे कदम नहीं रख सकता घर के आसपास पास बिना हमें खबरेंगे हिटलर फौरन खबर देता है मैंने पूछा क्या करता है तुम्हारा हिटलर क्योंकि उसे देख के संदेह होता था तुम कुछ कर सकेगा है है है है है काटता क्या करता है? का ये नहीं। जब भी में आता फौरन हमारे बिस्तर के नीचे आके छिप जाता है ऐसा कभी नहीं होता कि अजमे भी आ जाए और हमें पता न हो मगर उसका भी गुण गौरव तुम्हारा अहंकार मुला नसरुद्दीन के हिटलर जैसा है न तो नस्ल का कोई पता तुम्हें पता है तुम्हारा अहंकार कहा से पैदा हुआ जो है ही नहीं वो पैदा कैसे होगा वो भ्रांति इसके उसकी नस्ल का कोई पता नहीं हो तुम तो परमात्मा से पैदा हुए, तुम्हारा अहंकार कहा से पैदा हुआ तुमने ही निर्मित कर लिया है और कभी तुमने अपने अहंकार को गौर से देखा है कि भला नाम तुम अडोल हेतना रख लिए हो सभी सोचते हैं लेकिन उसके पैर बिल्कुल जुटे दिनहीन बड़े से बड़ा अहंकार भी दिनहीन होता है क्यों क्योंकि बड़े से बड़ा अहंकार भी नपुंसक होता है उसमें कोई ऊर्जा तो होती नहीं ऊर्जा तो आत्मा की है ऊर्जा का स्रोत अलग है इसलिए अहंकार को 24 घंटे संभालना पड़ता है वो पैर पर पे खड़ा भी नहीं रह सकता उसे और पैर हमें उधार देने पड़ते कभी पद से हम सहारा देते हैं कभी धन से सहारा देते हैं कभी पुण्य से सहारा देते हैं कुछ न बने तो पाप से सहारा देते काराग्रह में जाके देखो वहा लोग अपने पापों की झूठी चर्चा करते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं जिसने एक आदमी को मारा वो कहता कि मैंने है कि उन्होंने सैकड़ों का सफाया कर दिया क्योंकि काराग्रह में अहंकार के बड़े होने का वही उपाय है छोटे मोटे कैदी छोटे मोटे आदमी वहां बड़े कैदी जिन्होंने काफी उपद्रव किए जिन पर एक धारा में मुकदमा चला है उनकी कोई कीमत जिन पर दस पच्चीस धाराएं लगी हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं जो अदालत हाजिर होते हैं आज इस मुकदमे के लिए काराग्रह में वही दादा गुरु आज झूठे पापों की भी बात करता है जो उसने कभी नहीं किए पुण्य से भी पाप से भी धन से से हर चीज से अहंकार को तुम सहारा देते हो तब भी वो खड़ा नहीं रह पाता मौत उसे गिरा देती क्योंकि जो नहीं है मौत उसी को मिटाई थी जो है उसके मिटने का कोई भी उपाय नहीं तुम तो बचोगे लेकिन ध्यान रखना जब मैं कहता हूं तुम बचोगे तो मैं उस तुम की बात कर रहा हूं जिसका तुम्हें कोई पता ही नहीं जिसे तुम समझते हो तुम्हारा होना वो तो नहीं बचेगा वो तुम्हारा हंकार मात्र तुम्हारा नाम तुम्हारा रूप तुम्हारा धन तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारी योग्यता तुमने जो कमाया वो कुछ भी ना बचेगा उसको छोड़ के भी तुम कुछ हो अगर तुमने थोड़ी सी भी समझी रेखा उसकी मिलनी शुरू हो गई जो तुम्हारी योग्यता से बाहर जो तुमने कमाया नहीं जिसे तुम लेकर ही पैदा हुए थे जो पैदा होने के पहले भी तुम्हारे साथ था वही केवल मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहेगा आत्मा वही आत्मा वही तुम्हारे चित्त में भी उसकी किरण है हमेशा चित्त भी नहीं चल सकेगा आप भी करोगे तो कौन करेगा करने के लिए ऊर्जा चाहिए ऊर्जा उसी से मिलती है। तुम उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हो लेकिन दुरुपयोग को तुम सभीउपयोग में न बदल सकोगे क्योंकि दुरुपयोग का मूल कारण और जल अहंकार में एक ही पाप है और वो है स्वयं को अस्तित्व से पृथक समझना सिर्फ सभी पाप उसके पीछे छाया की तरह चले आते एक ही पुण्य है अस्तित्व के साथ स्वयं को एक समझ लेना लहर सागर के साथ एक हो जाए सभी पीछे अपने आप चले आते आत्मा चित्त है कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है फिर माया क्या है फिर इस चित्त पर अंधकार क्यों है अगर आत्मा ही चित्त है तो कला आदि तत्वों का अभिवेक तुम्हें पता नहीं कि कौन तुम्हारे भीतर करता है कौन है असली कलाकार भीतर तुम्हारे कौन है मौलिक तत्व उसका तुम्हें पता नहीं और जिसे तुम समझ रहे हो कि ये कर रहा है वो है ही नहीं ना कुछ को पकड़ के तुम जी रहे हो इसलिए परेशान पूरी जिंदगी दौड़ धूप के भी परेशानी नहीं लिखती सिर्फ बढ़ती है। और पूरी जिंदगी श्रम करके भी आनंद की एक बूंद नहीं मिलती सिर्फ दुख के पहाड़ बड़े हो जाते फिर भी आदमी आखिरी दम तक व्यत के पीछे दौड़ता रहता है आखिर वर्थ में उतने हस क्यों है समझने की कोशिश करें। व्यर्थ की एक खूबी एक आदमी एक नया बंगला खरीदा बगीचा लगाया फूल के बीच डाल दो पौधे भी आने शुरू हुए लेकिन साथ साथ घास पात भी वो थोड़ा हुआ, उसने पड़ोसी मुला नसरुद्दीन से पूछा कि कैसे पहचाना जाए कि क्या घास पात है और क्या असली पौधा है नसरुद्दीन ने कहा सीधी तरकीब दोनों को उखाड़ लो जो फिर से उगा वो घास पात व्यर्थ की एक खुदी उखाड़ो उखाड़ने से कुछ नहीं मिलता। उखाड़ने में सार्थक तो खो जाएगा व्यर्थ फिर उगाएगा सार्थक को बो तब भी पक्का नहीं कि फसल काट पाओगे क्योंकि हजार बाल हैं। व्यर्थ को बो जी मत तो भी फसल काटोगे उखाड़ उखाड़ तो फेंको तो और और उगाएगा व्यर्थ को बनाने में श्रम करना पड़ता को तो बनाने में बड़ा श्रम करना पड़ता है इसलिए तुमने व्यर्थ को चुना है वो अपने से उगरा है किसी को चोर होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती चोरी घास पात की तरह उगती किसी को काम वासना से भरने के लिए कोई श्रम करना पड़ता है कोई प्रार्थना कोई योग कोई साधना वो घास पात की तरह उगता है क्रोध करने के लिए कहीं तो सीखने जाने पड़ता है किसी विद्यापीठ नहीं वो घास पात की तरह बढ़ता है ज्ञान सीखना हो तो कठिनाई शुरू होती प्रेम सीखना हो तो बड़ी कठिनाई शुरू होती मोह बढ़ता है अपने आप घास पात की तरह प्रेम श्रम मानता है और प्रेम को अगर लाना हो तो घास पात को प्रति क्षम उखाड़ के फेंकना पड़े नहीं तो घास पात उस सब को खा जाएगा जो सार्थक है तो उस सब को ढांक लेगा छिपा लेगा व्यर्थ की एक खूबी है जो तो तुमसे श्रम नहीं मानता तुम आलसी बने रहो वो अपने आप बढ़ता है वो तुम्हें मृत्यु के आखिरी छंग तक पकड़े रहेगा साधक का अर्थ है जिसने सार्थक की खोज शुरू की सार्थक को पाना यात्रा है पर्वत की तरफ ऊंचाई की तरफ व्यर्थ को पाना लुढ़कने जैसा है जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हो वो अपने ही आप चला आता है गुरुत्वाकर्षण से नीचे ले आता है कुछ करना नहीं पड़ता है तुमने अब तक जीवन में कुछ नहीं किया है इसलिए तुम व्यर्थ हो तुम कहोगे नहीं ऐसी बात नहीं मैंने धन कमाया मैं पद प्रतिष्ठा पर पहुंचा मैंने बड़ी उपाधिया इकट्ठी की है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि वो सब तुमने किया नहीं वो घास पात की तरह अपने आप बढ़ाए और अगर गौर से तुम भीतर विक्लेषण करोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा की धन कमाने के लिए तुमने कुछ किया नहीं धन की आकांक्षा घास की तरह तुम्हारे भीतर थी वो बढ़ गई तुम उखाड़ के भी फेको तो भी बढ़ जाती है तुमने घर बनाने के लिए कुछ किया नहीं वो वासना तुम्हारे भीतर घास की तरह बढ़ी वो मृत्यु के आखिरी क्षम तक तुम्हें पकड़ी रहेगी साधक का है जो सत्य को समझ जाए कि जो अपने आप बढ़ रहा है वो व्यर्थ ही होगा मुझे कुछ बोना पड़ेगा मैंने सुना है कि एक महिला एक मनोवैज्ञानिक के पास गई और उसने कहा कि अब सहायता की जरूरत है बहुत दिन टाला लेकिन अब अब मुझे कहना ही पड़ेगा मेरी सहायता करे मैंने वैज्ञानिक ने पूछा क्या है समस्या उसने कहा समस्या मेरी नहीं मेरे पति की समस्या ये है कि जैसा प्रेम प्रथम उन्होंने दिखाया था अब वो धीरे देर धीरे खो गया और जैसी प्रगाढ़ वासना उनने पहले थी वो धीरे देर धीरे छीन हो गई पहले वो बाढ़ की तरह थी अब वो एक सूखी नदी की तरह हुए जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक भीतर से तो हंसना चाहा, लेकिन बाहर उसने गंभीरता रखी व्यवसाय की गंभीरता और उसने पूछा लेकिन आपकी उम्र क्या है उस महिला ने कहा बस केवल बहत्तर वर्ष और तुम्हारे पति की उम्र उसने कहा बस केवल छियासी वर्ष सभी लोग ऐसा सोचते है की बस केवल अस्सी नब्बे केवल मृत्यु के खिलाफ लगाए हुए क्या भी कोई उम्र है अभी तो जैसे शुरुआत और मनोवैज्ञानिक ने, ने कहा कि कब तुम्हें ये लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए कि पति की ऊर्जा खो रही है शक्ति खो रही है प्रेम वासना कम हो रही पत्नी ने कहा कल रात और आज सुबह फिर अंतिम कचरा ही पकड़े रखता है क्योंकि तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं वो अपने से उगरा है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान करते हैं छूट छूट जाता है दो दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। ऐसा वासना के साथ नहीं होता ऐसा क्रोध के साथ नहीं होता तुम कभी भूल के भी नहीं छोड़ पाते उसे तुम पकड़े ही रहते हो मामला क्या है ध्यान कर कर पे छूट जाता है दो दिन करते फिर भूल जाते फिर चार छह महीने में याद आती प्रार्थना कर कर के छूट जाती और क्रोध और लोभ और काम और मोह एक तथ्य को समझने की कोशिश करो क्योंकि ध्यान तुम्हें करना पड़ता है इसलिए छूट छूट जाता है वो बीज जो बोले पड़ते हैं उन्हें संभालना पड़ेगा और ये सब कचरा अपने आप उगता है जो भी अपने आप चल रहा है उसे व्यर्थ समझना और जब तक तुम उसी में जीते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी न मिलेगा तब तो मौत के समय तुम पाओगे तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जा रहे हो और ये अविवेक ही माया है ये मूर्चा ये भेद न कर पाना कि क्या सार्थक है क्या व्यर्थ शंकर ने सार्थक और व्यर्थ के विवेक को ही ज्ञान कहा है जीवन में यह दिखाई पड़ जाए कि यह सार्थक और ये व्यर्थ वहां दोनों है वहां घास पात भी है फूल के पौधे भी हैं तुम्हें ही जीवन के अनुभव से तय करना पड़ेगा क्या सार्थक सार्थक पर दृष्टि आ जाए तो ब्रह्म पर दृष्टि आ गई और व्यर्थ पर दृष्टि लगी रहे तो माया में नटकन न तुम्हें पता है कि तुम कौन हो ना तुम्हें पता है तुम किस दिशा में जा रहे हो न तुम्हें पता है तुम कहां से आ रहे हो तुम बस रास्ते के किनारे के कचरे से उलझे हुए हो राह के किनारे को तुमने घर बना लिया है और इतनी चिंताओं से तुम भरे हो उस व्यर्थ के कचरे के कारण जो तुम्हारे बिना ही उठता रहा है तुम्हें उस संबंध में चिंतित होने का कोई भी प्रयोजन नहीं माया है अविवेक कार्य भेद न कर पाना डिस्क्रिमिनेशन का अभाव ये न कर पाना कि क्या हीरा है और क्या पत्थर जीवन के जौहरी बनना होगा जीवन के जोहरी बनने से ही दुर्थ पैदा होता है तुम्हारे पास जीवन है और तुम खोजो और इसको मैं खोज की कसौटी कहता हूं कि तो जो अपने आप अप चलता है उसे तुम व्यर्थ जानना और जो तुम्हारे चलने से भी नहीं चलता है उसे तुम सार्थक जानना यह कसौटी है और जिस दिन तुम्हारे जीवन में वो चलने लगे जिसे तुम चलाना चाहते थे और जिसका चलना मुश्किल था उस समझना कि फूल आएंगे और जिस दिन उसका उगना बंद हो जाए जो अपने आप उगता था समझना माया समाप्त हुई मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता और ये व्यर्थ इतना महत्वपूर्ण हो गया है जीवन में कि जब तुम सार्थक को भी साधने जाते हो तब भी सार्थक नहीं सदता व्यर्थ ही सदता लोग ध्यान करने आते हैं तो भी उनकी आकांक्षा को समझने की कोशिश करो तो बड़ी हैरानी होती है ध्यान से भी वो व्यर्थ को ही मांगते हैं। मेरे पास हैं वो आते तो ध्यान करना चाहता हूँ क्योंकि शारीरिक बीमारियां क्या आप आश्वासन देते हैं कि ध्यान करने से वो दूर हो जाएंगे अच्छा होता वो चिकित्सक के पास दूर तो होते अच्छा होता है की उन्होंने आदमी खोजा होता है जो शरीर की चिकित्सा करता है वो आत्मा के वैध के पास भी आते हैं तो भी शरीर के इलाज के लिए वो ध्यान भी करने को तैयार है तो भी ध्यान उनके लिए औषधि से ज्यादा नहीं है और वो औषधि भी शरीर के लिए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते है बड़ी कठिनाई में जीवन जा रहा है धन की असुविधा है क्या ध्यान करने से सब ठीक हो जाएगा ये मोह का आवरण इतना घना है कि तुम अगर अमृत को भी खोजते हो तो जहर के लिए बड़ी हैरानी की बात है। तुम चाहते तो हो तो अमृत हो लेकिन उससे आत्महत्या करना चाहते हो अब से कोई आत्महत्या नहीं होती अमृत कि तुम अमर हो जाओगे लेकिन तुम, तुम अमृत की तलाश में आते हो तो भी तुम्हारा लक्ष्य आत्महत्या का है धन या संसार का कोई न कोई अंग वही तुम धर्म से भी पूरा करना चाहते हो सुनो लोगों की प्रार्थनाएं मंदिरों में जाकर वे क्या मांग रहे हैं और तुम पाओगे कि वे मंदिरों में भी संसार मांग रहे हैं किसी के बेटे की शादी नहीं हुई बेटे को नौकरी नहीं मिली किसी के घर में कलह है मंदिर में भी तुम तो संसार को ही मांगने जाते हो तुम्हारा मंदिर सुपरमार्केट मार्केट होगा बड़ी दुकान होगा जहा वो चीजें भी बिकती जहां से भी कुछ बिकता लेकिन तुम्हें अभी मंदिर की कोई पहचान नहीं इसलिए तुम्हारे मंदिरों में जो पुजारी बैठे हु जो दुकानदार है क्योंकि वहां जो लोग आते हैं वे संसार के ही ग्राहक असली मंदिर से तो तुम बचोगे मेरे एक दात के डॉक्टर उनके घर में मेहमान थे बैठा था उनके बैठक खाने में दो सुबह एक छोटा सा बच्चा डरा डरा भीतर प्रवेश हुआ चारों तरफ उसने चौंक के देखा मुझसे पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूँ बड़े पूछा फुस फुसफुस आते डॉक्टर साहब हैं वो अभी बाहर गए प्रसन्न हो गया वो बच्चा मैंने मेरी माँ ने भेजा था दांत दिखाने। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो फिर कब बाहर जाएंगे बस ऐसी तुम्हारी हालत अगर मंदिर तुम्हें मिल जाए तो तुम बचोगे दांत का दर्द तुम सह सकते हो लेकिन दांत का डॉक्टर तुम्हें जो दर्द देगा वो तुम सहने को तैयार नहीं तुम छोटे बच्चों की भांति हो तुम संसार की पीड़ा सह सकते हो लेकिन धर्म की पीड़ा सहने की तुम्हारी तैयारी नहीं अनुश्चित ही धर्म ही पीड़ा देगा वो धर्म पीड़ा नहीं देता वो तुम्हारे संसार के दांत इतने हैं उनको निकालने में पीड़ा होगी धर्म नहीं देता धर्म तो परमानंद लेकिन तुम दुखने में जिये हो और तुमने दुखी अर्जित किया है तुम्हारे सब दांत पीड़ा से भर गए हैं, उनको खींचने में कष्ट होगा तुम इतने डरते हो उनको खींचे जाने से कि तुम राजी हो उनकी पीड़ा और जहर को झेलने को उससे तुम विषाक्त हुए जा रहे हो तुम्हारा सारा जीवन गलत हुआ जा रहा है लेकिन तुम इस दुख परिचित हो आदमी परिचित दुख को झेलने को राजी होता है अपरिचित सुख से भी भय लगता है ये दात भी तुम्हारे हैं ये दर्द भी तुम्हारा है इससे तुम जन्मों जन्म से परिचित हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि अगर ये दांत निकल जाएं, ये खो जाए तो तुम्हारे जीवन में पहली दफा आनंद का द्वार खुलेगा तुम मंदिर भी जाते हो तुम पूछते हो पुजारी से परमात्मा फिर कब बाहर होंगे तब मैं आऊं? तुम जाते भी हो तुम जाना भी नहीं चाहते हो तुम कैसी चाल अपने साथ खेलते हो इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है निरंतर तुम्हें देख के तुम्हारी समस्याओं को देख के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी एक ही मात्र समस्या है कि तुम ठीक से यह नहीं समझ पा रहे हो कि तुम क्या करना चाहते हो ध्यान करना चाहते हो भी पक्का नहीं है सिर्फ ध्यान नहीं होता तो तुम परेशान होते हो लेकिन जो करने का तुम्हारा पक्का ही नहीं हो वो तुम पूरे पूरे भाव से करोगे नहीं आधे आधे भाव से करोगे और आधे आधे भाव से जीवन में कुछ भी नहीं होता वर्थ तो बिना भाव के भी चलता है उसमें तुम्हें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं उसकी अपनी ही गति है लेकिन सार्थक जीवन को डालना पड़ता है दाव पर लगाना होता है सूत्र कहता है मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती है लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता मोह का आवरण इतना घना है कि अगर तुम धर्म की तरफ भी जाते हो तो तुम चमत्कार खोजते हो वाद भी अगर बुद्ध खड़े हो तुम न पहचान सकोगे तुम सत्य साईं बाबा को पहचानोगे अगर बुद्ध और सत्य साई बाबा दोनों खड़े हो तो तुम सत्यसंग बाबा के पास जाओगे बुद्ध के पास में क्योंकि बुद्ध ऐसी मूर्ता न करेंगे कि तुम्हें ताबीश दे हाथ से राख गिराए बुद्ध कोई मदारी नहीं है लेकिन तुम मदारियों की तलाश में हो तुम चमत्कार से प्रभावित होते हो कि तुम्हारी गहरी आकांक्षा वासना परमात्मा की नहीं तुम्हारी गहरी वासना संसार की जहां तुम चमत्कार देखते हो वहां लगता है कि यहाँ कोई गुरु है यहां आशा बंधती है कि वासना पूरी होगी जो गुरु हाथ से ताबीज निकाल सकता है वो चाहे तो कोहनीर भी निकाल सकता है बस गुरु के चरणों में सेवा में लग जाने की जरूरत आज नहीं कल कोहनूर भी निकलेगा क्या फर्क पड़ता है गुरु को ताबीज निकाला कोहनूर भी निकल सकता है कोहनूर की तुम्हारी आकांक्षा है कोहनूर के लिए छोटे छोटे लोग ही नहीं बड़े से बड़े लोग भी चोर होने को तैयार हैं तो जिस आदमी के हाथ से राख गिर सकती सुनने से वो चाहे तो तुम्हें अमृत्व प्रदान कर सकता है बस केवल गुरु सेवा की जरूरत है नहीं बुद्ध से तुम वंचित रह जाओ क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार घटित नहीं होता जहाँ सारी वासना समाप्त हो गई, वहाँ तुम्हारी किसी वासना को तृप्त करने का भी कोई सवाल नहीं बुद्ध के पास तो महानतम चमत्कार आखिरी चमत्कार घटित होता है निर्वासना का प्रकाश है वहाँ लेकिन तुम्हारी वासना से भरी आंखें वो न देख पाएंगे बुद्धों को तुम तभी देख पाओगे तभी समझ पाओगे उनके चरणों में तुम तभी झुक पाओगे जब सच में ही संसार की व्यर्थता तुम्हें दिखाई पड़ गई हो मोह का आवरण टूट गया हो मोह एक नशा है जिससे नशे में डूबा हुआ कोई आदमी चलता है डगमगाता है पक्का पता भी नहीं कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है चलता है बेहोशी में ऐसे तुम चलते रहे हो कितना ही तुम संभालो अपने पैरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सभी शराबी संभालने की कोशिश करते तुम अपने को भला धोखा दे लो तो दूसरों को कोई धोखा नहीं हो पाता सभी शराबी कोशिश करते हैं कि वो नशे में नहीं जितनी कोशिश करते हैं उतना ही प्रकट होता है और ये मोह नशा और जब मैं कहता हूँ मोहनशा है तो बिल्कुल रासायनिक अर्थों, अर्थों में कहता हूँ की मोहनशा है तो तुम्हारा पूरे शरीर का खून विशेष रासायनिक द्रव्यों से भर जाता है वे द्रव्य वही जो बंग में गांजे में एल एस डी में इसलिए स्त्री जिसके तुम प्रेम में पड़ गए हो वो स्त्री अलौकिक दिखाई पड़ने लगती है नशा उतरेगा तब तो वो देवकोड़ी का दिखाई पड़ेगा जब तक नशा है स्त्री तुम्हारा कोई भी प्रेम स्थाई नहीं हो सकता क्योंकि तो नशे की अवस्था में किया गया है वो मोह का एक रूप है। होश में नहीं हुआ है वो बेहोश में हुआ है इसलिए हम प्रेम को अंधा कहते हैं प्रेम अंधा नहीं मोह अंधा है हम भैन से मोह को प्रेम समझते हैं प्रेम तो आंख उससे बड़ी कोई आंख नहीं प्रेम की आंख में तो परमात्मा दिखाई पड़ जाता है इस संसार में छिपा हुआ है मोह अंधा है जहां कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ दिखाई पड़ता है मोह एक सपना है और जिनको हम योगी कहते हैं वो भी इस मोह से ग्रस्त होते हैं। सिद्धियां तो हल हो जाती कुछ शक्तियां तो पा देते हैं शक्तियां पाने कठिन नहीं दूसरे के मन के विचार पढ़े जा सकते हैं, थोड़ा ही उपाय करने की जरूरत है। दूसरे के विचार प्रभावित किए जा सकते हैं, थोड़ा ही उपाय करने की जरूरत आदमी आए तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मन में क्या ख्याल है थोड़े ही उपाय करने की जरूरत है विज्ञान धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं मन को पढ़ने का विज्ञान जैसे किताब को पढ़ने का विज्ञान जो अपर है वो तुम्हें किताब को पढ़ के देख के बहुत हैरान होता है क्या चमत्कार हो रहा है जहां कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता काले डब्बे, वहां से तुम ऐसा आनंद ले रहे हो कविता का उपनिषद का वेद का मंत्र मुग्ध हो रहे हो अपर देख हैरान हो रहे मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में वो अकेला ही पढ़ा लिखा आदमी था और जब अकेला ही कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो पक्का नहीं कि वो पढ़ा लिखा है भी के नहीं क्यूँकी कौन पता लगाए गांव में जिसको भी चिट्ठी वगैरह लिखवानी होती वो नसरुद्दीन के पास आता वो चिट्ठी लिख देता था एक दिन एक बुढ़िया आई उसने कहा चिट्ठी लिख दो नसरुद्दीन का मैं सुद्दीन ने कहा भी न लिख सकूंगा मेरे पैर में बहुत दर्द है बुढ़िया ने कहा पैर के दर्द से चिट्ठी लिखने का संबंध क्या कहा उस विस्तार में मत जाओ लेकिन मैं कहता हूँ कि पैर में दर्द मैं चिट्ठी ना लिखूंगा बुढ़िया भी जिद्दी थी उसने कहा मैं बिना जाने जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरी मैं बेपढ़ लिखी हूँ लेकिन ये मैंने कभी सुना नहीं की पैर के दर्द से चिट्ठी का क्या संबंध मैं सुनिक नहीं मानती तो मैं बता दू फिर पढ़ने दूसरे गांव तक कौन जाएगा वो मुझे को जाना पड़ता है मेरी लिखी चिट्ठी मैं ही पढ़ सकता हूँ अभी मेरे पैर में दर्द है मैं लिखने वाला हूँ गैर पढ़ा लिखा आदमी किताब में खोए आदमी को देख के चमत्कृत होता है लेकिन पढ़ना सीखा जा उसकी कला है तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, तुम देखते हो विचारों को दूसरा भी उनको देख सकता है उसकी कला है लेकिन उस विचारों को देखने की कला का धर्म से कोई भी संबंध नहीं न किताब को पढ़ने की कला से धर्म का कोई संबंध न दूसरे के मन को पढ़ने की कला से धर्म का कोई संबंध जादूगर सीख लेते हैं। वे कोई सिद्ध पुरुष नहीं लेकिन तुम बहुत चमत्कृत हो तुम गए किसी साधु के पार उस पास और उसने कहा कि आओ तुम्हारा नाम लिया तुम्हारे गांव का पता बताया और कहा कि तुम्हारे घर के बगल में एक नीम का झाड़ तुम दीवाने हो गए लेकिन साधु को नीम के झाड़ से क्या लेना तुम्हारे गांव से क्या लेना तुम्हारे नाम से क्या मतलब साधु तो वो है जिसे पता चल गया है कि किसी का कोई नाम नहीं रूप नहीं किसी का कोई गांव नहीं गांव नाम रूप सब संसार के हिस्से तुम संसारी हो वो साधु भी तुम्हें प्रभावित कर रहा है क्योंकि वो तुमसे गहरे संसार में उसने और भी कला सीख ली तुम्हारे बिना बताए वो बोलता है वो तुम्हें प्रभावित करना चाहता ध्यान रखो जब तक तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तब तक तुम अहंकार से ग्रस्त हो आत्मा किसी को प्रभावित करना नहीं चाहती दूसरे को प्रभावित करने में सार भी क्या है क्या अर्थ है पानी बनाई हुई लकीरों जैसा है क्या होगा मुझे दस हजार लोग प्रभावितों की कि दस करोड़ लोग प्रभावित होगा क्या उनको प्रभावित करके मैं क्या पालूगा की भीड़ को प्रभावित करने की इतनी उत्सुकता है अज्ञान की खबर देती है तो राजनेता दूसरों को प्रभावित करने में सुख होता है समझ में आता है लेकिन धार्मिक व्यक्ति क्यों दूसरों को प्रभावित करने में उत्सुक होगा और जब भी तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तब तो तक एक बात याद रखना तुम आत्मस्थ नहीं हो दूसरे को प्रभावित करने का अर्थ है कि तुम अहंकार स्थित हो अहंकार दूसरे के प्रभाव को भोजन की तरह उपलब्ध करता है उसी को तो जीता है जितनी आंखें मुझे पहचान उतना मेरा अहंकार बड़ा होता है अगर सारी दुनिया मुझे पहचान ले तो मेरा अहंकार सर्वोत्कृष्ट हो जाता है कोई मुझे ना पहचाने गाँव से निकलू सड़क से गुजरूं कोई देखे ना कोई रिकग्निशन नहीं कोई प्रतिज्ञा नहीं किसी की आंख में जलकना है लोग ऐसा जैसे कि मैं हूँ ही नहीं बस वहाँ अहंकार को तो चोट अहंकार चाहता है दूसरे तो। दूसरो को प्रभावित करने का अर्थ है कि तुम अहंकार स्थित हो अहंकार दूसरे के प्रभाव को भोजन की तरह करता है। उसी पर जीता है जितनी मुझे पहचान ले उतना मेरा अहंकार बड़ा होता है। अगर सारी दुनिया मुझे पहचान ले तो मेरा अहंकार सर्वोत्कृष्ट हो जाता है कोई मुझे ना पहचाने गाँव से निकलू सड़क ऐसी गुजरू कोई देखे ना कोई रिकोग्निशन नहीं कोई प्रतिब्ञा किसी की आंख में झलक न आए लोग ऐसा जैसे कि मैं हूँ ही नहीं बस वहाँ अहंकार को चोट है अहंकार चाहता है दूसरे ध्यान दे ये बड़े मजे की बात है अहंकार ध्यान नहीं करना चाहता दूसरे उस पर ध्यान करे सारी दुनिया उसकी तरफ देखे वो केंद्र हो जाए धार्मिक व्यक्ति दूसरा मेरी तरफ देखे इसकी फिक्र करता मैं अपनी तरफ देखूं क्योंकि अंत था वही मेरे साथ जाएगा ये तो बच्चों की बात है बच्चे खुश होते हैं कि तो दूसरे उनकी प्रशंसा करें सर्टिफिकेट घर में क्या आते हैं तो नाचते कूनते आते लेकिन बुढ़ापे में भी तुम सर्टिफिकेट मांग रहे हो पुनः जिंदगी गंवा दी सिद्धि की, की आकांक्षा दूसरों को प्रभावित करने में धार्मिक व्यक्ति की वो आकांक्षा नहीं वही तो संसारिक का स्वभाव है ये सूत्र कहता है मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता वो तो कितना ही बड़ी सिद्धियों को पाले उसके छूने से मुर्दा जिंदा हो जाए उसके स्पर्श से बीमारियां खो जाए वो तो पानी को छूबे और औषधिय हो जाए लेकिन उससे आत्मज्ञान का कोई भी संबंध नहीं सच है तो स्थिति उल्टी है जितना भी वो व्यक्ति सिद्धियों से भरता जाता है उतना ही आत्मज्ञान से दूर होता जाता है जैसे-जैसे तो अहंकार जैसे भरता है वैसे वैसे आत्मा खाली होती और जैसे जैसे अहंकार खाली होता है वैसे वैसे आत्मा भरती तुम दोनों को साथ ही साथ न भर पाओ दूसरे को प्रभावित करने की आकांक्षा छोड़ दो अन्यथा योग भी भ्रष्ट हो जाएगा तब तुम योग भी साधोगे वो भी राजनीति होगी धर्म नहीं और राजनीति एक जाल है फिर एन के आदमी दूसरे को प्रभावित करना चाहता है फिर सीधे और गलत रास्ते से भी प्रभावित करना चाहता है लेकिन प्रभावित तुम करने ही इसलिए चाहते हो तुम दूसरे का शोषण करना चाहते हो मैंने सुना है चुनाव हो रहे थे और एक संध्या तीन आदमी हवालात में बंद किए गए अंधेरा था ने अंधेरे में एक दूसरे को परिचय दिया पहले व्यक्ति ने कहा मैं हूं सरदार संत सिंह मैं सरदार सिरफोज सिंह के लिए काम कर रहा था ने कहा गजब हो सरदार नैतान सिंह मैं सरदार सिरफोर सिंह के विरोध में काम कर रहा था तीसरे ने कहा वाह की फतेह, वा का खालसा हद हो गई मैं खुद सरदार सिरफोर सिंह नेता अन्यायी पक्ष के विपक्ष को, सभी काराग्रहों के योग के वही उनकी ठीक जगह जहां उन्हें होना चाहिए क्योंकि पाप की शुरुआत वहां से होती है जहां मैं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने चलता हूं क्योंकि अहंकार न शुभ जानता न अशुभ अहंकार सिर्फ अपने को भरना जानता है कैसे अपने को भरता है ये बात गौन है अहंकार की एक ही आकांक्षा है कि मैं अपने को भरू परिपुष्ट हो जाऊं और चूंकि अहंकार एक सुनापन है सब उपाय करके भी भर नहीं पाता खाली ही रह जाता तो जैसे जैसे उम्र हाथ से खोती है वैसे वैसे अहंकार पागल होने लगता है क्योंकि अभी तक भर नहीं पाया अभी तक यात्रा अधूरी है और समय बीता जा रहा है इसलिए बूढ़े आदमी चिड़चिड़े हो जाते हैं वो चिड़चिड़ापन किसी और के लिए नहीं वो चढ़चड़ापन अपने जीवन की असफलता के लिए जो भरना चाहते थे वो भर नहीं पाए और बूढ़े आदमी का चिड़चिड़ाहट और घनी हो जाती क्योंकि उसे लगता है कि जैसे जैसे वो बूढ़ा हुआ वैसे वैसे लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया बल्कि लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब समाप्त हो जाए मुला नसरुद्दीन सौ साल का हो गया मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ कारण बता सकते हो नसुद्दीन, कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी लंबी उम्र क्यों दी उसने बिना कुछ झिझक के का संबंधियों के धैर्य की परीक्षा के सभी बूढ़ संबंधियों के धैर्य परीक्षा कर चौबीस घंटे देख रहे हैं कि ध्यान उनकी उनकी तरफ से हटता जा रहा मौत तो उन्हें बाद में मिटाई थी लोग उनकी पीठ पहले ही मिटा उससे होता तुम सोच भी नहीं सकते कि का चिलचड़ापन अभी कैसा होगा सब पीठ हो गई जिनके चेहरे थे जो अपने थे वो पर हो गए जो मित्र थे वो शत्रु हो गए जिन्होंने सहारे दिए थे उन्होंने सहारे छीन लिए सब ध्यान हट गया अस्वस्थ थे बेचे हैं परेशान जो भी आदमी जाता है निक्सन के पास उससे वो पहली बात ये थी कि मैंने जो किया वो ठीक किया लोग मेरे संबंध में क्या कह रहे अभी आदमी शिखर पर था अभी आदमी खाई में पड़ा है ये शिखर और खाई किस बात की थी ये आदमी तो वही जो कल था पत्थर था वही आदमी भी है सिर्फ अहंकार शिखर पे था अब खाई में आत्मा तो जहां पीता है से आदमी को उसकी याद आ जाए जिसका ना कोई शिखर होता न कोई खाई होती न कोई हार होती न जीत होती जिसको लोग देखें तो ठीक न देखें तो ठीक जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो एक रस उस एक रस्ता का अनुभव तुम्हें तभी होगा जब तुम लोगों का ध्यान मांगना बंद कर दो ये भितमंगापन बंद करो सिद्धियों से क्या होगा लोग तुम्हें चमत्कारी कहेंगे लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी लेकिन लाखों मूलों को इकट्ठा करके क्या सिद्ध होता है कि तुम इन लाखों मूलों के ज्ञान के केंद्र हो तुम महामूल हो से प्रशंसा पाके भी क्या मिलेगा जिससे खुद ज्ञान नहीं मिल सका उसकी प्रशंसा मांग के तुम क्या करोगे जो खुद भटक रहा है उसके तुम नेता हो जाओगे उसके सम्मान का कितना मूल्य है सुना है मैंने सूफी फकीर हुआ फरीद। वो जब बोलता था तो कभी लोग ताली बजाते तो वो रोने लगते एक दिन उसके शिष्य ने पूछा हाथ धो भी लोग ताली बजाते तुम रोते किसलिए तो फरीद ने कहा कि वो ताली बजाते तब मैं समझता हूँ की मुझसे कोई गलती हो गई होगी अन्यथा वो ताली कभी ना बजाते है गलत लोग जब वो ताली बजाते मैं उनके समझ में आता तब तभी समझता हूँ कुछ ठीक बात कह रहे हैं आखिर गलत आदमी की ताली का मूल्य क्या है तुम किसके सामने अपने को सिद्ध सिद्ध करना चाह रहे हो अगर तुम इस संसार के सामने अपने को सिद्ध सिद्ध करना चाह रहे हो तो तुम ना समझो कि के लिए आतुर हो तुम अभी ना समझो और अगर तुम सोचते हो कि परमात्मा के सामने तुम अपने को सिद्ध करना चाह रहे हो कि मैं सिद्ध हूं तो तुम और महा ना समझो क्योंकि उसके सामने तो विनम्रता चाहिए वहां तो अहंकार काम ना करेगा वहां तो तुम मिट के जाओगे तो ही स्वीकार पाओगे वहां तुम अकड़ लेके गए तो तुम्हारी अकड़ ही बाधा हो जाएगी इसलिए तथाकथित सिद्ध परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते परम सिद्धिया उनकी हो जाती लेकिन असली सिद्धि चूक जाती वो असली सिद्धि है आत्मज्ञान क्यों आत्मज्ञान चूक जाता है क्योंकि सिद्धि भी दूसरे की तरफ देख रही है अपनी तरफ नहीं अगर कोई भी ना हो दुनिया में तुम अकेले हो तो तुम सिद्धियां चाहोगे तुम चाहोगे कि पानी को छू औषधि हो जाए मरीज को छू स्वस्थ हो जाए मुर्दे को छू जिंदा हो जाए कोई भी न हो पृथ्वी पर तुम अकेले हो तो तुम ये सिद्धियां चाहोगे तुम कहोगे क्या करेंगे देखने वाले ही ना रहे देखने वाले तो नहीं सिद्धियां है दूसरे पर तुम्हारा ध्यान है तब तक तुम्हारा अपने पर ध्यान नहीं आ सकता और आत्मज्ञान तो उसे फलित होता है जो दूसरे की तरफ से आंखें अपनी तरफ मोड़ लेता है स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्यालित होती है। मोह को जय करना है मोह का क्या अर्थ मोह का अर्थ है दूसरे के बिना मैं ना जी सकूंगा दूसरा मेरा केंद्र है तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी होगी जिनमें कोई राजा होता है और जिसके प्राण किसी पक्षी में तोते में मैना में बंद होते तुम उस राजा को मारो न मार पाओगे गोली आरपार निकल जाएंगी राजा जिंदा रहेगा फिर झिक जाएगा हृदय में राजा मरेगा नहीं जहर पिला दो कोई असर न होगा राजा जीवित रहेगा तुम्हे पता लगाना पड़ेगा उस तो का मैना का जिसमें उसके प्राण बने उसे तुम मरोड़ दो उसकी गर्दन तोड़ दो तो इधर राजा मर जाए बच्चों की कहानिया बड़ी अर्थपूर्ण बूढ़ो के बीच समझने योग्य मोह का अर्थ है तुम अपने में नहीं जीते किसी और चीज में जीते समझो किसी का मोह तिजोड़ी में तुम उसकी गर्दन मरोड़ दो वो ना मरेगा तुम तिजोड़ी लूट लो वो मर गए उनके प्राण तो जोड़े थे उनका बैंक बैलेंस खो जाए वो मर गए उन्हें तुम मारो वो मरने वाले ने जहर पिलाओ वो जिंदा मोह का अर्थ है तुमने अपने प्राण अपने से हटा के कहीं और रख दिए किसी ने अपने बेटे में रख दिए किसी ने अपनी कहीं, कहीं और धड़क रहा है तब तुम मुसीबत में रहोगे यही मोह संसार है क्यूँकी जहाँ जहाँ तुमने प्राण रख दिए उनके तुम गुलाम हो जाओगे तो राजा के प्राण तोते में बंद है वो तोते का गुलाम होगा क्योंकि तोते के ऊपर सब कुछ निर्भर है तोता मर जाए तो हमारे प्राण तो गए मैंने सुना है एक सम्राट एक बार एक जोशी पे तो बहुत नाराज हो गया क्योंकि जोशी ने उसके प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी ने की और कहा कि ये कल मर जाएगा कल प्रधानमंत्री मर भी गया राजा बहुत चिंतित हुआ और उसे ये शक भी पकड़ा कि ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री इसके कहने के कारण मर गया इसका भाव इतना गहरा हो गया इसकी बात का प्रभाव इतना हो गया कि मर गया और अब इस झंझट का आदमी ये अगर मुझसे भी कह दें कि कल तुम मर जाओगे तो बचना बहुत मुश्किल क्योंकि खुद ही इस पर प्रभाव पड़ेगा मुझ पर उसने ज्योति को काराग्रह में डाल दिया ज्योति ने पूछा कि क्यों सम्राज ने कहा कि तुम खतरनाक मुझे लगता है कि ये भविष्यवाणी के कारण नहीं मरा मरने वाला था इसलिए नहीं मरा तुमने कहा ये बात उसके मन में बैठ गई सम्मोहित हो गया और मर गया तुम खतरनाक हो और जोशी ने इसके पहले भी तुम मुझे काराग्रह में डालो मैं एक बात तुम्हें बता दू तुम्हारा भविष्य मैंने निकाला हुआ है। सम्राट ने बहुत चाहा कि वो भविष्य न सुने लेकिन जोशी बोल ही गया सम्राट ने कहा चुप लेकिन जोशी ने कहा चुप रहने का कोई उपाय नहीं जिस दिन मैं मरूंगा उसके तीन दिन बात तुम मरो बस अब मुसीबत हो गई उस जोशी को महल में रखना पड़ा उसकी बड़ी सेवा चिंता उसके राजा हाथ पर दबाता क्योंकि तो वो जिस दिन मरा तीन दिन बाद जहा तुम अपने प्राण रख दोगे उसकी तुम सेवा में लग जाओगे लोगों को देखो तिजोड़ी के पास कैसे जाते बिल्कुल हाथ जोड़े जैसे मंदिर के पास जाते तिजोड़ी पर लाभ सुध हरी गणेश तिजोड़ी भगवान उसकी वो पूजा करते दिवाली के दिन पागलों को देखो अपने तो तिजोड़ी की पूजा कर वहां उनके प्राण किस भाव से वे करते हैं भाव देखने दुकानदार हर साल अपने खाता बही शुरू करता है, तो स्वस्तिक बनाता है लाभ शुभ लिखता है श्री गणेश शाहन लिखता है तुम्हें पता है कि गणेश की इतनी स्तुति वो क्यों करता है ये गणेश पुराने उपद्रवी पुरानी कथा है कि गणेश विघन के देवता हैं जितते भी ढंग सेव्य होना चाहिए एक तो खोपड़ी अपनी नहीं जिसके पास अपनी खोपड़ी नहीं वो आदमी पागल उससे तुम कुछ भी कुछ भी असंभव वो कर सकता धन ढंग हल उनका दिख संदिग्ध है पर सवार तर्क कतरने की तरह काटता है तर्क कभी भी भरोसे योग नहीं तर्क जहां भी जाएगा वहां उपस्थित करेगा जिसके जीवन में तर्क घुस जाएगा उसके जीवन में उपद्रव आ जाएंगे अराजकता आ जाएगी सब शांति खो जाएगी तो गणेश पुराने देवता हैं विघ्न के जहाँ भी कहीं कुछ सुबह हो रहा हो वो मौजूद हो जाते थे तो लोग उनसे डरने लगे डरने के कारण पहले उनको हाथ जोड़ लेते हैं कि आप कृपा करके आप कृपा रखना बाकी हम सब संभाल लेंगे। और धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि जो देवता विघ्न का था लोग उसको मंगल का देवता मानने लगे और वो भूल गए कहानी तो उनका हाथ जोड़ना ठीक है की मत आना इस तरफ कृपा दृष्टि रखना देखिए पिजोली के पास किस भाव से भक्त धन की पूजा करता है मोह का आवरण का होता है तुम्हारी आत्मा कहीं और बंद है वो पत्नी में हो न हो न हो वो कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है मोह का ये अर्थ और शाश्वत स्थायी रूप से मोह जय थे तुमने सारी प्रतन पर छोड़ दी अब तुम किसी और पर निर्भर होकर नहीं जीते तुम्हारा जीवन अपने में निर्भर है तुम स्वा केंद्रित हुए तुम्हें अपने अस्तित्व को ही अपना केंद्र बना लिया पत्नी न रहे धन ना रहे तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा वो ऊपर की लहरें, तो भी लहरेंद्ग्न न हो जाओगे सफलता रहे कि सुख आए की दुख कोई अंतर ना पड़ेगा क्योंकि अंतर पड़ता था इसलिए कि तुम उन अंतर निर्भर थे मोह जय का अर्थ है परम स्वतंत्र हो जाना मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ ऐसी प्रती थी मैं अकेला काफी हूं पर्याप्त हूं ऐसी तृप्ति मेरा होना पूरा है ऐसा भाव मोह जय जब तक दूसरे के होने पर तुम्हारा होना निर्भर है तब तक मोह पकड़ेगा तब तक तुम दूसरे को जकड़ोगे वो कहीं छूट ना जाए कहीं खो ना जाए रास्ते में क्योंकि उसके बिना तुम कैसे रहोगे मुला नसरुद्दीन की पत्नी मरी तो औपचारिक ग्रुप से रो रहा था लेकिन नसरुद्दीन का एक मित्र था वो बहुत ही ज्यादा सुरगुन मचा कर रो रहा था छाती पीट रहा आंसू बहारा मुला नसरुद्दीन से बिना रहा गया उसने कहा कि मेरे भाई मत इतना सोरगुन कर मैं फिर शादी करूंगा तू इतना ज्यादा दुखी मत हो वो मित्र जो थे मुला नसरुद्दीन की पत्नी के प्रेमी थे के न थे लेकिन उनके प्राण वहां थे उसने ठीक ही कहा कि तू इतना सो गुण मत कर मुझे शादी करूंगा कौन सी चीज तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह कौन सी चीज के खो जाने से तुम अभाव अनुभव करते हो वही तुम्हारा मोह सोचना चीज खो जाए तो तुम एकदम ऋण हीन हो जाओगे वही तुम्हारे मोह का बिंदु और इसके पहले की वो खोये तुम उस पर अपनी पकड़ छोड़ो क्योंकि वो खोएगी इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं न मित्रता न प्रेम कोई भी चीज स्थिर नहीं यहाँ सब बदलता हुआ संसार का स्वभाव प्रतिक्षण परिवर्तन एक भाव है नदी की तरह बह रहा है यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं तुम तो लाख उपाय करो तो भी कुछ ठहरा हुआ नहीं हो सकता तुम्हारे उपाय के कारण है, तुम परेशान हो जो सदा चल रहा है उसको तुम ठहराना चाहते हो जो बह रहा है तुम उसे रोकना चाहते हो जमाना चाहते हो वो जमने वाला नहीं वो तो उसका स्वभाव नहीं परिवर्तन संसार वहाँ तुम चाहते हो कुछ स्थायी सहारा मिल जाए वो नहीं मिलता इसलिए तुम प्रतिपल दुखी हो हर क्षण तुम्हारे सहारे खो जाते एक बात खोजने की चेष्टा करना कि कौन सी चीजें है जो खो जाए तो तुम दुखी हो गए इसके पहले की वे खोज तुम अपनी पकड़ हटाना शुरू कर देना ये मोह जय का उपाय है पीड़ा होगी लेकिन ये पीड़ा झेल जैसी ये तपस्या कुछ छोड़ के भाग जाने की जरूरत नहीं तुम अपनी पत्नी को छोड़ के हिमालय भाग जाना तुम जहां हो वहीं रहना। लेकिन पत्नी पर निर्भरता को धीर धीरे धीरे साथ जाना कोई जरूरत नहीं कि पत्नी को इससे दुख दो पत्नी को पता भी नहीं चलेगा कोई कारण भी नहीं पता चलाने का किसी को ने कहा तुम्हारा बाया हाथ क्या करता है दाया को पता ना चले तो ही तुम ठीक ठीक साथ क्योंकि दूसरे को पता चलाने की इच्छा भी अहंकार की इच्छा है तुम पता चलाना चाहते हो दूसरे को देखो पत्नी को छोड़ दिया हिमालय जा रहे हैं कितना महान कार्य कर लिया कुछ भी महान कार्य नहीं कोई भी पति से पूछो सभी पति हिमालय जाना चाहते नहीं जा पाते ये दूसरी बात है इसमें कुछ मुला नसुद्दीन एक दिन पहुंचा गाँव के पागल और उसने द्वार खटखटाया सुप्रिंटेंडेंट ने दरवाजा खोला और कहा क्या मामला है उसने कहा कि क्या कोई आदमी पागलखाने से भाग गया ने कहा इससे क्या मतलब? क्या तुमने किसी को भागते देखा उसने कहा कि नहीं मेरी पत्नी को लेके कोई आदमी भाग गया तो मैंने सोचा जरूर कोई पागलखाने से छूट गया क्योंकि तो हम खुद ही छूटना चाह रहे थे वो अपने हाथ से आप पूछो संसार में जो खड़ा है उसके दुख का कोई अंत नहीं है भागने सकता को, को कहीं दिखाई भी नहीं पाता कहा जाए और जहां जाएगा संसार सु होगा और फिर बड़ी आकांक्षाओं से इस जगह को उसने बनाया है और अब इतने बनाने के बाद तोड़ना मुश्किल है पूरी जिंदगी व्यर्थ होती है मोह की खोज करना जिन चीजों के बिना तुम न रह सको उनके बिना धीरे धीरे रहने की भीतरी चेष्टा करना और एक ऐसी स्थिति बना लेना कि अगर भी सब भी खो जाएं तो भी तुम्हारे भीतर कोई कंपन न होगा तो मोह जय और ये हो सकता है ये हुआ है एक को हुआ है सभी को हो सकता है सूत्र कहता है शिवका स्थायी रूप से मोह होने पर सहज विद्या विद्यालित होती और जिस दिन भी हो जाती उसी दिन तुम पाते हो कि उस विद्या का तुम्हें अनुभव होने लगा वो ज्ञान लगा जो सहज जो किसी से सीखा नहीं जाता वही आत्मज्ञान आत्मज्ञान दूसरे से सीखने की कोई सुविधा नहीं वो होता है जैसे वृक्षों में फूल लगते जैसे झर बहते हैं ऐसा तुम्हारे भीतर जो बहरा है सदा कल कलनाश कर रहा है वो तुम्हारा ही है सहज उसे किसी से लेना नहीं कोई गुरु उसे नहीं दे सकता सभी गुरु उस तरफ इशारा करते हैं, जब तुम पाओगे तब तुम पाओगे ये भीतर ही छिपा था ये अपनी ही संपदा है इसलिए सहज विद्या दो तरह की विद्याएं हैं संसार की विद्या सीखनी दूसरे ऐसी सीखनी पड़ेगी वो सहज नहीं कितना ही बुद्धिमान आदमी हो संसार की विद्या दूसरे से सीखनी पड़ेगी और कितना ही मूढ़ आदमी हो तो भी आत्म विद्या दूसरे से नहीं सीखनी पड़ेगी ये तो तुम्हारे भीतर है बाधा मोह की है मोह कट जाता है बादल छट जाते हैं सूर्य निकल आता है ऐसे जाग्रत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का पृष्ठ है ऐसा बोध होता है और जिस दिन सहज विद्या का जन्म होता है जागृति आती है तो दिखाई पड़ता है कि सारा जगत मेरी ही का इस तब तुम तुम केंद्र हो हो। जाते तुम बहुत चाहते थे कि सारे जगत के केंद्र हो जाओ अहंकार के सहारे वो नहीं हो पाया हर बार हारे और अहंकार खोते ही तुम केंद्र हो जाते तुम जिसे पाना चाहते हो वो तुम्हे मिल जाएगा लेकिन तुम गलत दिशा में खोज रहे तुम भ्रांत मार्ग पर चल रहे तुम जो पाना चाहते हो वो मिल सकता है लेकिन जिसके सहारे तुम पाना चाहते हो उसके सहारे नहीं मिल सकता। तुमने गलत साथी साथ है अहंकार से तुम कभी विश्व के केंद्र ना बन पाओगे और अहंकार व्यक्ति दक्षिण विश्व का केंद्र बन जाता है बुद्धत्व प्रकट होता है बोधि वृक्ष के नीचे सारी दुनिया परिधी हो जाती सारा जगत परिखी हो जाता बुद्धत्व सारा जगत फिर मेरा ही फैलाव फिर सभी किरण मेरी सारा जीवन मेरा है लेकिन ये मेरा तभी फलित होता है जब मैं नहीं बचता यही जटिलता है जब तक मैं है तब तक तुम कितने ही बड़ा कर लो मेरे के फैलाव को कितना ही बड़ा साम्राज्य बना लो तुम धोखा दे रहे हो काफी जल चुके हो, अनेक-अनेक जन्मों में भटक चुके हो फिर भी मैंने सुना लसुद्दीन एक दिन हवाई जहाज में सवार हुए अपनी कुर्सी पर तो बैठते उसने परिचारिका को बुलाया और कहा कि सुनो तेल पानी हवा पेट्रोल सब ठीक ठाक है उस पर का कहा ने तुम अपनी जगह शांति से बैठो ये तुम्हारा काम नहीं ये हमारी चिंता है नसरुद्दीन ने कहा फिर बीच में उतर के धक्का देने के लिए मत कहें मुझे किसी ने बताया तो मैंने नसुद्दीन को पूछा कि ऐसी बात घटी उसने कहा घटी दूध का जला छांच भी फूक फूक के पीता है बस का चला हवाई जहाज में भी चिंता रखता है इन बीच में उतर के धक्का न जाना पड़े तो तुम बहुत बार जल चुके हो छछ को भी फूक फूक के पीना तो दूर तुमने भी दूध को भी फूक फूक के पीना नहीं सीखा जीवन की बड़ी से बड़ी दुविधा यही है कि हम अनुभव से सीख नहीं पाते लोग कहते हैं कि अनुभव से हम सीखते हैं दिखाई नहीं पड़ता कोई अनुभव से सीखता हुआ दिखाई नहीं पड़ता फिर फिर तुम वही करते हो नहीं भी करो तो भी कुछ कुसलता है नई भी करो तो कुछ जीवन में गति हो प्रता है वही वही भूलें बार बार करते हो तुंदुक्ति करते हो चित्त एक वर्तुल है तुम उसी उसी में हो चाक की तरह और वो चाक चलता है तुम्हारी मोह से मोह को तोड़ो चाक रुक जाया था चाक के रुकते ही तुम पाओगे तुम केंद्र हो तुम्हें केंद्र बनने की जरूरत नहीं है तुम हो तुम्हें परमात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है तुम हो ही इसलिए वो विद्या है ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरन है ऐसा बोध होता है और इस बोध का परमानंद, इस बोध में परम अमृत इस बोध के आते ही तुम्हारे जीवन से सारा अंधकार खो जाता है, सारा दुख, सारी चिंता तुम एक हरसून मात से भर जाते एक मस्ती एक गीत का जन्म होता है तुम्हारे जीवन तुम्हारी श्वास श्वास तुम्हकित हो जाती सुगंधित हो जाती किसी अज्ञात के स्रोत से वो सहज विद्या है कोई शास्त्र उसे सिखा नहीं सकता कोई गुरु उसे सिखा नहीं सकता लेकिन गुरु तुम्हें बाधाएं हटाने में सहयोग भी हो सकता है इस बात को ठीक से ख्याल में ले लेना उस परम विद्या को सीखने का कोई उपाय नहीं लेकिन उस परम विद्या के मार्ग में जो जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का उपाय सीखना पड़ता है ध्यान से वो परम संपदा नहीं मिलेगी ध्यान से केवल दरवाजे की चादी मिलेगी ध्यान से केवल दरवाजा खुलेगा वो तो परम संपदा तुम्हारे भीतर तुम ही हो वह तत्व वह ब्रह्म तुम ही हो सब उपाय बाधाएं हटाने के लिए मार्ग के पत्थर हट जाए मंजिल मंजिल तुम अपने सांस लिये चढ़ रहे सहज है ब्रह्म कठिनाई है तुम्हारे मोह के कारण कठिनाई ये नहीं है कि ब्रह्म को मिलने में देर है कठिनाई ये कि संसार को तुमने इतने जोर से पकड़ा है कि जितनी देर तुम छोड़ने में लगा दोगे तो उतनी ही देर उसके मिलने में हो जाएगी इस क्षण छोड़ सकते हो इसी क्षण उपलब्धि है रुकना चाहो जन्म जन्मों से तुम रुक लो और भी जन्म जन्म रुक सकते हो वैसे काफी हो गया जरूरत से ज्यादा रुक लिए अब और रुकना जरा भी अर्थपूर्ण नहीं है समय पक गया है संसार के वृक्ष से तुम्हें गिर जाना चाहिए और डरो मत कि वृक्ष से गिरेंगे तो खो जाएंगे खो जाओगे लेकिन तुम्हारा जो व्यर्थ है वही खोएगा जो सार्थक है वो अनंत गुना होकर उपलब्ध हो जाता आज इतना ही